चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय दस की चर्चा हम कर रहे हैं कई महीनों से और लगभग कई महीनों के बाद आज पुनः उस अध्याय को जारी रखेंगे अध्याय का शीर्षक है महाप्रभु का जगन्नाथपुरी लौचाना तो आपको याद होगा कि हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कुछ कुछ याद है आप दोनों ही हैं पिछली बार के डिवोटीज़ तो पूर्व काल के क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वापस आए और अलग अलग भक्तों से मिलते हैं जगन्नाथपुरी में दक्षिण भारत की यात्रा के पश्चात और सार्वम भट्टाचार्य सारे भक्तों का गुणों का चर्चा करते हैं और उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के विशेष विशेष गुणों को श्रवण करके आनंद अनुभव करते हैं और अपनी कृपा के रूप में उन भक्तों का आलिंगन करते हैं फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी के ही भवानंद राय उनसे मिलते हैं और उनके पांचों पुत्रों के बारे में चर्चा होती है उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए ईश्वरपुरी के दो शिष्य आते हैं स्वरूप के बाद काशीश्वर पंडित और गोविंद तो यहाँ तक हम आए थे तो चैतन्य महाप्रभु से गोविंद और काशिश्वर गोविंद मिलते हैं मूलतः और फिर वो बताते हैं कि मुझे तो गुरु की आज्ञा है आपकी सेवा करने की तो पिछली बार हमने गुरु की आज्ञा के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से भगवान राम ने गुरु की आज्ञा मानकर सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया अभी अभी कुर्चे मिलने वाले थे भगवान राम निकल पड़े कोई आसक्ति नहीं और दूसरा परशुराम हाँ परशुराम की चर्चा की थी कि किस प्रकार से उन उनके पिता ने उनको आज्ञा दी थी वो भी गुरु के समान हैं कि आपने माता और का सर क्या करो अलग कर दो तो उन्होंने बिना विचारणियाँ चैतन्य चरितमृत में आते हैं हा, निर्विचारम हाँ निर्विचारम मतलब बिना विचारों के पालन करना विचार करना ही नहीं है गुरु के आज्ञा पालन करना है निर्विचारम गुरोराज्ञा मया कार्य महात्मन श्रेयो है त्याच मम च विशेषता तो उन्होंने कहा मेरे लिए ये सौभाग्य है परशुराम कहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करना और उस आज्ञा को इस प्रकार से पालन करना चाहिए बिना किसी विचार किए बिना तो वह सार्वभम भट्टाचार्य कहते हैं बल्कि महाप्रभु इतने विनम्र थे कि मैं अपने गुरु भाई से कैसे सेवा ले सकता हूँ महाप्रभु कहते ये उचित नहीं है मेरे लिए लेकिन फिर भी सार्वभम भट्टाचार्य कहते कि उनको गुरु की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आपको उनसे सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी इसलिए महाप्रभु ने गोविंद को अपनी सेवा में रखा और आगे चलकर काशीश्वर पंडित को भी आपकी सेवा में रखेंगे तो इस प्रकार का समाधान चैतन्य महाप्रभु और गोविंद के बीच में सर्वम भट्टाचार्य ने प्रदान किया था और उसके आगे हम पढ़ते जाएंगे चैतन्य चरित से उसको थोड़ा छोटा नहीं हो सकता एक किस पीढ़ा है अच्छा है छोटा बड़ा कीर्तन यादु हरिदास रामायी नंदाई रहे गोविंदेरपाश तो गोविंद को ऐसे नहीं कि महाप्रभु की सेवा अकेले क्या करते थे गोविंद बल्कि कई सारे अलग अलग वैष्णवगण उनको क्या करते थे असिस्ट करते थे सेवा करते थे कोई व्यक्ति डायरेक्ट गुरु की सेवा में है या कृष्ण की सेवा में है तो बाक़ी भक्तों का ये कर्तव्य होता है कि उनको क्या करें हम असिस्ट करें और यही हमारी परंपरा है चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपीर भरतुर पदकमलोर दास दासानुदास ये श्लोक बोलने में बड़ा मेलेडियस है लेकिन आचरण में लाना बहुत ही कठिन है उतना आनंदाई आनंद नहीं देता क्यों आनंद नहीं देता क्योंकि हम भोगता बनना चाहते हैं हमारे अंदर भोग करने की इच्छा इतनी प्रबल है कि ये गोपी हम तो गोपी बनना चाहते सीधा हाँ या सखी बनना चाहते हैं मंजरी बनना चाहते हैं या मोर बनना चाहते हैं कृष्ण की लीला में लेकिन कृष्ण के सेवकों के सेवकों का सेवक नहीं बनना चाहते बल्कि सारे संप्रदाय में विशेष रूप से ये जो भावना है सेवकों के सेवकों का सेवक ये शत्री वैष्णव संप्रदाय में सर्वाधिक है चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से इस चीज़ को स्वीकार किया क्या भक्त जनसेवा सेवा नवदीप धाम महात्म्य में भक्तिन ठाकुर ने इन चारों संप्रदाय की चर्चा की है उसमें भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से ये भक्त जन सेवा को स्वीकार किया है और वास्तव में देखा जाए चैतन्य महाप्रभु की कृपा उस भक्त के ऊपर सर्वाधिक होती है जो किसी वैष्णव के अनुगत रहता है सदैव भक्तों के अनुगत होकर उनकी सेवा करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करता है हाँ हमारा संप्रदाय क्या है भक्तों के अनुगत होकर कृष्ण को प्रसन्न करना इसलिए तो हम रोज गाते हैं यश प्रसादाद भगवत प्रसादो यश अप्रसादाद न गति कुतोपी तो कुछ ऐसी बेसिक शिक्षाएं हैं जो बार बार पूरे दिन में हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं वही वही टीचिंग्स लेकिन हम उसको कभी गंभीरता से देखते नहीं हैं जैसे यही चीज़ सखिर अन करो हाँ तुलसी आर्त में बोलते हैं ना कि मैं अनुगत करो हाँ सखिर अनुगत हाँ तो वहाँ भी अनुगत्य का जो भाव है उसका वर्णन है गुरु पूजा इसलिए हमें इंट्रोड्यूस की गई है कि गुरु के अनुगत होकर हम सेवा करते हैं और इसलिए सुबह सुबह उठते उठते ये हम बोलते हैं यश प्रसादाद भगवत प्रसाद वैष्णव की कृपा से गुरु की कृपा से ही आ वो चीज़ संभव है इसलिए श्री वैष्णव में तो ऐसा अभी दो दिन पहले रामानुजाचार्य कागिर भाव था दस तारीख को तो श्री वैष्णव में तो ऐसा है कि रामानुजाचार्य प्रकट होने के पूर्व उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने उनके विग्रह की आराधना शुरू कर दी थी तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ ये भाव है कि वो जो भक्त हैं आगे आने वाला वो मेरा उद्धार करेगा और यही भावना भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री वैष्णव संप्रदाय से सीखते हैं बल्कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जो भी चीज़ लागू की है वो अधिकतर श्री वैष्णव संप्रदाय से सीखी है और मिलती जुलती है जैसे रामानुजाचार्य ने डेटिस से सन्यास लिया उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने गुरु के फोटो से संन्यास लिया और जो सन्यास दीक्षा देने की प्रोसेस है वो भी वहाँ सीखे भक्ति सिद्धांत सरस्वती और यहाँ आकर उन्होंने लागू किए और वहाँ उन्होंने ये भावना देखी कि वहाँ गुरु भी शिष्य का दासत्व स्वीकारता है इसलिए तो जब शिष्यगण आते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तो उनको क्या कहते थे दास उसमें मैं आपका दास हूँ और वास्तव में इसमें कोई हानि नहीं है हमारे रेगुलर आध्यात्मिक जीवन में भी हमारे आसपास के जो भक्त हैं उनसे भी हम बहुत सेवा का भावना रखते हैं तो हमारा हृदय अपराधों से हमेशा रहित रहता है और ऐसा हृदय भगवान नाम का उच्चारण सरलता से कर सकता है अब देखो आप एक वीक के लिए भी आप आसपास के भक्तों की सेवा करोगे तो आपके अंदर जो दोष देखने की प्रवृत्ति है कम हो जाएगी और आपके मन की चंचलता कम हो जाएगी हरे नाम में आपका मन लगेगा तो इस प्रकार से इस प्रकार की भावना भक्तों में हमारे अंदर होनी चाहिए हाँ दासत्व का जो भाव है और वो भी विशेष रूप से एक दूसरे भक्तों के प्रति हाँ कोई गेस्ट डिवोटी आ रहा है उसके प्रति तो सब करते हैं लेकिन जो आसपास हमारे भक्त हैं रोज आप जिनके साथ रहते हों उनके प्रति भी सेवा की भावना होनी चाहिए हाँ तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से अपने भक्तों को सिखाते हैं तो फिर आगे चर्चा करते हैं छोटा चो, बड़ा कीर्तनिया दुई हरिदास रामायी नंदाई रहे गोविंद तो ये जो चैतन्य लीला में कई हरिदास थे तो ये दोनों हरिदास जगन्नाथपुरी में रहते थे और जो कीर्तन करने में बहुत दक्ष थे जैसे छोटा हरिदास के बारे में हम अधिकतर जानते हैं कि वो बहुत सुंदर कीर्तन गाया करते थे लेकिन गलती से उन्होंने क्या कर दिया एक दिन माधवी दासी के यहाँ से शुभ्र तंडुल चावल लेके आ गए भगवान दास ने बोला था कि जाओ उनके वहाँ से लाओ चावल और महाप्रभु को उन्होंने आमंत्रित किया था महाप्रभु ने जैसे वो चावल देखे कहाँ से लाए आप और कौन गया था लाने तो कहते छोटा ये छोटा हरिदास गया था हाँ तो महाप्रभु के वैरागी हैया करे प्रकृति संभाषण हाँ ब्रह्मचारी को कहा गया है उसको स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए ज़्यादा जो यंग गर्ल्स हैं या स्त्रियाँ है, है उनका क्या नहीं देखना चाहिए फेस।, फेस नहीं देखना चाहिए उसके लिए अच्छा नहीं है तो महाप्रभु कहते हैं वैरागी हैया करें प्रकृति संभाषण कि वैरागी होकर भी स्त्रियों से बातें करते हो हाँ सपने में नहीं डायरेक्ट दोनों प्रकार से हाँ तो महाप्रभु तो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ के लिए छोटा हरिदास ठाकुर ने उस भावना से बात नहीं की थी उनको तो किसी भक्त ने सेवा में लगाया था कि जाओ उस माता जी से चावल लेके आओ हाँ तो लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु आदर्श बताते हैं महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार सागर से पार होना चाहता है और वो व्यक्ति स्त्रियों से बहुत अधिक संबंध रखता है बातें करता है सेवा के नाम पर तो वो व्यक्ति जान के क्या कर रहा है विष का पान कर रहा है हम महाप्रभु ऐसे बोला करते थे इसलिए तो महाप्रभु ने गोविंद को एक दिन आलिंगन किया था कौन से दिन आलिंगन किया था जब चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ की ओर जा रहे थे यम टोटा के वहाँ और चैतन्य महाप्रभु ने क्या सुना किसका गान सुना गीत गोविंद का गान सुना बहुत मधुर लय में गीत गोविंद का गान हो रहा था और महाप्रभु भूल गए कि ये स्त्री गा रहे या पुरुष गा रहा है महाप्रभु का चेतना इतनी स्तर पर था हम तो वैसे ये हो जाते हैं उद, उद्वेलित हो उद्वे क्या कह देंगे एजिटेटे, एजिटेट हो हो जाते हैं, <laughs> श्री को देखने मात्र से व्यक्ति विचलित जाता है। रामानंद ऐसा है कि वो प्रद्युम्न मिश्र को बोलते हैं ना क्योंकि प्रद्युम्न मिश्र बोला रहे, ऐसे व्यक्ति से कैसे कृष्णा का तो सुनो जो स्त्री हमको क्या कर रहा है तेल लगा के मसाज कर रहा है मेरे सामने और वो उनको नाचना गाना भंगिमाएं, मुद्राएं सिखा रहा है और आप कह रहे हो जाके उससे कृष्ण कथा सुनो तो रामानंद राय कहते वो आए महाप्रभु के पास महाप्रभु ने सुंग लिया इसके मन में क्या चल रहा है हाँ जैसे गुरु क्या करते हैं उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है आप नज़दीक आ गए थे वो सुंग लेते हैं क्या चल रहा है इसके अंदर <laughs> सारा अंतरिक चीज़ें ले लेते फिर वो जान जाते तो उन्होंने कहा अच्छा रामानंद राय ऐसा है एक ही व्यक्ति है इस त्रिभुवन में जो विचलित नहीं होती है उसकी चेतना महाप्रभु कहते मैं स्वयं के लिए बोलते हैं मैं सन्यासी होकर भी इवन दारवी ही प्रकृति दारवी मीन्स लकड़ी का प्रति, प्रतिमा है ना डायरोज आजकल क्लोथ शॉप्स में जाते हो मैं जब न्यू भक्ता प्रोग्राम संभालता था तो मुझे टेंशन आता था क्योंकि हमें रोज़ बोलते थे हरिमाम संकीर्तन के लिए जाओ और रोज़ मुझे उन भक्तों को बेचारे नए भक्तों को ले जाना पड़ता था सेंट्रल मार्केट जो लाजपत नगर का है और उसमें ऐसे सारी प्रकृति खड़ी रहती है बहुत सारी स्टैचू बड़े चित्र विचित्र तो भक्त लोग न्यू भक्त आके मुझे क्वेश्चन पूछा करते थे प्रभु जी वहाँ जाने से कुछ होता है <laughs> हाँ तो मतलब महाप्रभु कहते हैं लक्कड़ का स्टैचू देख भी मेरा अंगूठा भी उस स्टैचू को लग जाए महाप्रभु कहते तभी कुछ होने लगता है विछलन कहते लेकिन रामानंद राय ऐसा नहीं है रामानंद राय इन सब से क्या है परे है तो इस प्रकार से महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट भी थे और महाप्रभु चाहते थे कि हम हमेशा सावधान रहें प्रभुपाद कहते हैं ना कि मेरे एक ही कंप्लेंट है कि मेरे जो भक्त है वो माया से नहीं डरते माया का आलिंगन करते हैं डरते नहीं हैं हाँ तो माया से बचने का एक ही उपाय है आध्यात्मिक गुरु की शरण और उनके आज्ञा का पालन करना हाँ ये भागवतम के चौथे स्तन में कहा गया है तो ये जो हरिदास है दोनों एक कीर्तनियाँ होकर भी बड़े बड़े कीर्तनियाँ होकर भी उनको घमंड नहीं था वो किसको को असिस्ट करते थे गोविंद को असिस्ट करते थे मतलब कोई कितना ही बड़ा भक्त हो भगवत सेवा के लिए उसको हमेशा छोटा बनकर एक दूसरे भक्तों का सहयोग करना चाहिए गोविंदेर रसंग करे प्रभु रेवन गोविंदेर रग्य सीमा ना जा कि देखो ये दो भक्त इसलिए ये कोऑपरेशन बहुत जरूरी है हम कहते न मेरी सेवा नहीं है अरे तुम्हारी नहीं है वो कृष्ण की सेवा है अगर कहते मेरी सेवा नहीं है मैं क्यों करूँगा तुम भूल गए तुम कृष्ण के दास हो जो जो नौकर पेमेंट करके रखा जाता है ना वो ऐसा बोलता है लेकिन जो ग़ुलाम होता है एक है नौकर और दूसरा कौन है ग़ुलाम ग़ुलाम क्यों कहा जाता है कि उसको किसी भी चीज़ में लगा दो वो कभी क्या नहीं बोलता ना नहीं बोलता इसलिए हम अर्ली डेज में हमें सिखाया जाता था ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है ब्रह्मचारी वही रह सकता है जिसने कभी नो बोलना नहीं सीखा है जिसने हमेशा क्या बोलना सीखा है हाँ यस ब्रह्मचारी वही रह सकता है लंबे समय के लिए इस आंदोलन में हाँ क्योंकि वो जानता है कि मेरा जीवन कृष्ण गुरु और वैष्णव की सेवा के लिए है हाँ तो उसे हमेशा तत्पर होना चाहिए गोविंदे संगे करे करें प्रभुर सेवन तो वास्तव में हम कृष्ण की सेवा अकेले नहीं करते हैं और वास्तव में हम कृष्ण की सेवा कर ही नहीं सकते योग्य नहीं है इसलिए जब आप विग्रह की आराधना करते हो तो किसके माध्यम से करते हो गुरु के माध्यम से इसलिए गुरु का फोटो रखा जाता है ना कि गुरु कृष्ण की आराधना कर रहे हैं और आप उनको क्या कर रहे हो असिस्ट कर रहे हो और दूसरी चीज़ क्या है भगवान की सेवा में यह है कि आपको भगवत सेवा भक्तों में भक्तों के संग में ही आप भगवत सेवा कर सकते हो भक्तों के संग के अलावा भगवत सेवा आपसे होना असंभव है इसलिए भक्ति ठाकुर ने उसके लिए क्या प्रमाण बोला एका की आमार पाएबल हरि नाम संकीर्तन तो एका की नहीं हो जा सकता भक्तों की सेवा आप क्या करते हो कभी भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हाँ इसलिए सारा ये जो आंदोलन है वो संघ है सोसाइटी है कृष्ण भावनामृत संघ है जैसे ये सारे लोग महाप्रभु की सेवा में लगे थे हाँ तो इनके संघ में वो सेवा कर रहे थे किसके गोविंद के संघ में चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे थे उसी प्रकार जब हमें यहाँ मौका मिलता है तो हम हाँ भक्तों के संग में भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करते हैं और इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं गोविंदेरा भाग्य सीमा ना जाए वर्णन गोविंद के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए जो डायरेक्ट किसकी सेवा में नियुक्त था चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नियुक्त था तो ऐसे गोविंद और एक गोविंद की चर्चा हमने की थी उस दिन गोविंद घोष वो भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे थे आरधने मुकुंद दत्त कहे प्रभुर स्थान ब्रह्मानंद भारती आय ला दर्शने तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की तुलना सागर से की जाती है जब वो जगन्नाथपुरी आए और जितने स्थानों से भक्त आए उनकी तुलना किससे की गई है नदियों से की गई है सारी नदियाँ आकर अभी सागर को मिल रही हैं तो महाप्रभु का जैसे ही जगन्नाथपुरी में वापस आगमन हुआ सारे भक्त अलग अलग दशो दिशाओं से वहाँ आने लगे बल्कि चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन कौन भक्त गए थे शुरुआत में नित्यानंद प्रभु दामोदर मुकुंद और जगदानंद हाँ चार डिवोटी चैतन्य महाप्रभु के साथ थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दे गए थे दक्षिण भारत कि मेरे आनंद तक आप कहा भी नहीं जाइए इधर ही रहिए तो दो साल तक ये भक्त रहे थे वहाँ चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा का उन्होंने पालन किया था तो अभी एक बहुत ही अद्भुत डिवोटी आए थे जिनका नाम था क्या ब्रह्मानंद भारती हाँ तो अगले ही दिन मतलब गोविंद से आज मिले और दूसरे ही दिन जगन्नाथपुरी में ब्रह्मानंद भारती का आगमन हो गया और उनकी आगमन की सूचना मुकुंद दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु को दी आज्ञा देह जदि तारे आने यथाय प्रभु कहे गुरु ते हो जाव तार मुकुंद ने कहा यदि आप आज्ञा देते हैं तो मैं उनको यहाँ लेके आता हूँ लेकिन महाप्रभु उचित वैष्णव सदाचार जानते हैं एक्चुअली जो वैष्णव सदाचार नहीं जानता है पालन नहीं करता है तो उसको पशु के समान कहा गया है भक्ति में यदि व्यक्ति है बल्कि वैष्णव सदाचार क्या ये भक्त का आभूषण है बल्कि पद्म पुराण कहता है भगवत भक्त भक्ति का अनुपालन करते हुए वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता बहुत मुश्किल है तो इसलिए महाप्रभु अपने आचरण से यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि मुकुंद दत्त कहते हैं उनको मैं ले आता हूँ लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं वो कौन है मेरे गुरु तुल्य हैं वो मेरे बहुत सीनियर हैं मुझे उनके पास जाना चाहिए उनके स्वागत करने के लिए और उनको लाने के लिए ये भावना चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्त की और ऐसी भावना रामानुजाचार्य के जीवन में आती हैं रब रामानुजाचार्य पहली बार तिरुपति गए थे तो तिरुपति में बालाजी की आराधना माउंटेन के ऊपर होती है तो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ नीचे से वॉक करते हुए उस माउंटेन के पास गए और जब ऊपर एक महान भक्त थे जो यमुनाचार्य के शिष्य थे हाँ शैलपूर्णम जो इनके मामा थे वास्तव में रामानुजाचार्य के जब उनको पता चला कि ये महान आचार्य आए हैं रामानुजा तो उनका स्वागत करने के लिए वो निकल पड़े स्वागत करने के लिए आए माला प्रसाद आदि लेकर तो रामानुजाचार्य विनम्र गदगद हो गए कि इतने महान बड़े भक्त होकर हाँ इतने बड़े सन्यासी होकर वो मुझे स्वागत करने के लिए आए मुझे माला पहना रहे प्रसाद दे रहे हैं तो रामानुजाचार्य ने कहा किसी नए भक्तों का भेज देते मेरे पास आपको क्या आने की आवश्यकता थी लेकिन शैल शैलपूर्ण कहते हैं कि इस तिरुमला हिल पर मैंने सब ढूंढा लेकिन मुझे कोई आ, नया भक्त नहीं मिला और मैं ही वास्तव में वो नया भक्त हो जो आपका स्वागत करने के लिए आया और मेरा सौभाग्य है मानो ये बहुत विनम्रता का भाव या दासत्व का भाव उन भक्तों के अंदर है तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान थे और एक महान सन्यासी भी थे महाप्रभु का बहुत बड़ा स्तर था लेकिन वो स्वयं क्या करते हैं एक बेसिक सदाचार का पालन करते हैं और कहते नहीं ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु तुल्य है उनको उनको लाने के लिए मैं जाता हूँ इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि एक भक्त धर्म की जो स्थापना है वो केवल दो ही लोग कर सकते हैं एक तो गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा है क्या धर्मश ग्लानि जब हो जाती है तो मैं हर युग में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करता हूँ और दूसरा कौन है मर्यादा पालन है साधु भूषण हाँ कि जो साधु है वो भी सक्षम होता है धर्म की स्थापना करने के लिए और वो धर्म की स्थापना करता है अपने आचरण के द्वारा इसलिए महाप्रभु शब्द यूज़ करते मर्यादा पालन क्योंकि पुरी जब पहली बार वृंदावन गए थे तो उन्होंने भी वो बहुत हाई वैष्णव एटिकेट का फॉलो पालन किया था और जिन्होंने ये स्थापित किया था धर्म की स्थापना की थी अपने आचरण से तो महाप्रभु कहते हैं कि मर्यादा क्योंकि जब आप मर्यादा का उल्लंघन करते हो अपने आचरण में व्यवहार में भक्तों के साथ तो आप भगवत भक्त नहीं कहलाते हो, हाँ इसलिए सदैव हमें अपनी मर्यादा देखनी चाहिए और उसके अनुसार एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए व्यवहार करना चाहिए उससे क्या होगा भगवत भक्ति में हमारा पतन नहीं होगा भगवत भक्ति में हम सदैव उन्नति करेंगे और सदैव सत्व गुण में रहेंगे एक्चुअली वैष्णव सदाचार का पालन करने का अर्थ है कि व्यक्ति सदैव सत्व गुण में रहता है वैष्णव सदाचार के सारे रूल्स कौन से गुण में आते हैं सत्व गुण में आते हैं आप जब टेम्पल हॉल में बैठते हो तो आपको कहा जाता है आपने ये जो पाव बंद करके रखो ढक के रखो टेढ़ा मेढ़ा मत बैठो वेग्रह सामने है ना इसलिए कई सारे रूल्स हैं तो ये क्यों दिए जाते हैं क्योंकि आप सत्वगुण में आओगे तो सत्वगुण में आप उनको मूर्ति नहीं मानोगे पत्थर के क्या स्वाभाविक सोच लोगे कि वो साक्षात भगवान हैं ये सत्वगुण की विशेषता है रजोतम गुण में व्यक्ति विग्रह को क्या स्वीकार कर लेता है कि वो मूर्ति ही है हाँ पत्थर की मूर्ति आदि है तो महाप्रभु ने कहा गुरु तेह जाव एक्चुअली हर भक्त हमारे लिए गुरु है हाँ यदि किसी की कि सीखने की भावना है तो उस भक्तों को क्या किस दृष्टि से देखना चाहिए सबको कि ये मेरे गुरु गुरु भक्त हैं गुरु भाई बोलते हैं ना गुरु नहीं मानेंगे उसको भाई मानेंगे क्या बोलते हाँ <laughs> ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है हाँ मानो कोई व्यक्ति अच्छा सफाई करना जानते तो वो उससे सीखना वो हमारे लिए गुरु हैं कोई मृदंग बजाना जानता है उससे हम सीखते तो मेरे लिए वो गुरु हैं कोई व्यक्ति बैठ के जब करना अच्छा करता है तो उससे सीखना मेरे लिए उचित है वो मेरे लिए गुरु हैं तो ऐसी भावना रहेगी तो आप आध्यात्मिक जीवन बड़ा सरल हो जाएगा हर वास्तव में ये भावना हमेशा रहनी चाहिए कौन सी मुझे लर्न करना है तो आपके अंदर प्राउड नहीं आएगा प्राइड हाँ जो घमंड की भावना है वो कभी प्रवेश नहीं करेगी कि मुझे क्या करना है लर्न करना है मुझे सीखना है भक्तों से हाँ जैसे आप स्टॉप हो जाते हैं ना अभी मुझे किसी की आवश्यकता नहीं किसी भक्त की अरे मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं तो सब मुझे पता है मैं इस ग्रंथ से पढ़ लूँगा वो करूँगा वो करूँगा तो क्या होगा भक्तों के प्रति अनादर का भाव आएगा और फिर घमंड आएगा अहंकार की भावना आएगी द्वेश देखने की प्रवृत्ति हमारी बढ़ेगी तो अच्छा भावना नहीं है या? तो जब इस भावना से भक्त भक्ति में आचरण करता है सबको गुरु की भावना से देखता है तो कैसे अपराध कर सकता है वो कैसे दोष देखेगा हाँ तो इसके लिए तभी तो क्या होगा कीर्तनीय सदाहरी जो करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु मानो कितना विनम्रता का भाव हमें प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनको स्वीकार करने के लिए वो स्वयं जा रहे हैं कि मैं जाऊंगा उनके पास उनका स्वागत करने के लिए ये उनकी भावना है ए तबली महाप्रभु भक्त गण संगे चली आयला ब्रह्मानंद भारतीर आगे तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को लिया और ब्रह्मानंद भारती के सामने चैतन्य महाप्रभु आकर पहुंचे ब्रह्मानंद पर मृग चरमाबर तहा देखी प्रभु दुख पाएल अंतर तो महाप्रभु वहां आए लेकिन महाप्रभु ने एक चीज़ देखी जिसके कारण वो दुखी हो गए क्या देखा महाप्रभु ने कि ब्रह्मानंद भारती ने मृग का चर्म पहना हुआ है मृग चरम चरम हि वो वस्त्र मुरुख की जो खाल है उसके पैस वस्त्रों लंगट वंगट ऐसे धारण करके ब्रह्मानंद भारती खड़े हैं और वो देख के ही चैतन्य महाप्रभु दुखी हो गए बल्कि ये इन्होंने मायावाद सन्यास स्वीकार स्वीकारा था आ, जैसे केशव भारती थे ब्रह्मानंद भारती आदि क्योंकि उस समय मायावाद सन्यास का ही क्या था बोलबाला था उन्हें कोई को मान सम्मान सब मिलता था लोग उनके अनुगत हो जाते थे उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए तत्पर हो जाते थे तो इन्होंने मृगचर्म धारण किया था और महाप्रभु के सामने खड़े थे महाप्रभु ने उनको देखा और दुखी हो गए देखी आत छदे न देखे ना मुकुंदे पूछे कहा भारती गोसाए तो मतलब देखकर भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया देखिया तो छदमा कैल जैन देखी, देखी नाय मतलब ये कर दिया देखकर कर भी अनदेखा किया और महाप्रभु फिर मुकुंद को पूछते हैं कहा भारती गोसाए हे मुकुंद ये भारती गोसाए दिखाई नहीं दे रहे ब्रह्मानंद भारती कहाँ है तो वहा मतलब ये ये महाप्रभु स्थापित करते हैं महाप्रभु दिखावे का जीवन नहीं चाहते किसी भक्त का कौन सा जीवन नहीं चाहते दिखावे का कोई व्यक्ति अपना वैराग्य का भी दिखावा करता है तो वो भी महाप्रभु को पसंद नहीं है यहाँ ब्रह्मानंद भारती कौन सा दिखावा कर रहे थे मुर्गा चर्म धारण करके कि मैं कितना बड़ा वैरागी हूँ तो महाप्रभु को यह भी सहन नहीं हो रहा था तो महाप्रभु आगे कहेंगे तो ये देखा कि महाप्रभु ने बहाना कर दिया उनको देखकर भी आना, आना देखा किया और महाप्रभु ने पूछा ब्रह्मानंद भारती कहा है तो मुकुंद बोलते हैं मुकुंद कहे ये, ये आगे देख विद्यमान प्रभु कहे ते न है न तुम्ही आगे यान आगे आन मतलब तुम गलत बोल रहे हो हाँ मतलब मुकुंद कहता है कि देखो देखो प्रभु आपके समक्ष ही ब्रह्मानंद भारती खड़ा है खड़ा नहीं खड़े है हाँ लैंग्वेज भी ठीक होनी चाहिए भक्तों <laughs> को जो हम बोलते हैं ना जब एक दूसरे को संबोधित करते हैं हाँ हाँ तो धीरे धीरे हम भूल जाते हैं तो वो ब्रह्मानंद भारती आपके समक्ष है तो महाप्रभु कहते आप गलत बोल रहे हो क्योंकि ये तो ब्रह्मानंद भारती हो ही नहीं सकते ये तो ब्रह्मानंद भारती नहीं है अन्यर अन्य कह नाही तुम्हारा ज्ञान भारती गोसाई के ने चाम शर्मा तो कहते हैं तुम तो किसी और की बात कह रहे हो क्योंकि मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ महाप्रभु कहते कि ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है तुम्हें उनका कोई ज्ञान नहीं है क्यों भला मेरे ब्रह्मानंद भारती मृग धारण करेंगे कहते वो तो नहीं धारण करेंगे मृग शर्मा है ना सुनी ब्रह्मानंद करे हृदय विचारे अभी ब्रह्मानंद मतलब होता है ना कि कई बार हम किसी को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं हाँ इस प्रकार से बोलते हैं तो वो बात उसके दूसरे भक्त के हृदय में वो मैसेज पहुंच जाता है तो व्यक्ति विचार करने लगता है हाँ जैसे गुरु भी ऐसा ही करते हैं गुरु कई बार आपको डायरेक्टली नहीं बोलते हैं मानो किसी लेक्चर के बीच में कुछ बोल दिए या किसी भक्तों के इसमें चर्चा में जब कोई बात बोल दिए तो आपके तक वो बात पहुंचे तो समझ जाते हो कि वो गुरु का जो वाणी है या गुरु का वो संदेश है वो मेरे लिए है सुनि ब्रह्मानंद करे हृदय विचारे मोर चर्मा मर यई नाभा ये हरे तब ब्रह्मानंद भारती हृदय में सोचने लगे कि मेरा ये मृग पहना पहनना चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है भालक है चरमांबर दम्भ लगी परे चरमांबर परिदान है संसार है ये बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा ब्रह्मानंद भारती ने अपनी गलती को तुरंत एहसास किया और स्वीकार किया एक्चुअली ये भी एक सत्वगुण का लक्षण है सत्वगुणी व्यक्ति अपनी गलती को तुरंत क्या करता है स्वीकार करता है और जान जाता है भक्तों के समाज में लेकिन जो रजोगुणी है और तमोगुणी व्यक्ति है उसकी उसको गलती भी बता दो तो भी वो गलती को स्वीकार नहीं करता है वो हमारी दशा है गुरुजन कितने भी हमारी गलतियों को देखेंगे तो हमारे पास उसके विपरीत बोलने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ है कहते नहीं नहीं मैं इस प्रकार से सच हूँ मैं इस प्रकार से ठीक हूँ उस प्रकार से ठीक हूँ हाँ तो इसका मतलब है वो शिष्य महारजोगुण और महातमोगुण में है तो इनको डायरेक्ट नहीं बोला फिर भी इन्होंने गलती का एहसास हुआ और आपने त्रुटी को स्वीकार किया और मानो बहुत बड़ा ब्रह्म वाक्य उन्होंने बोला है वह हम सब लिए शिक्षा हैं उन्होंने क्या बोला चरमां दम भलागी परी ये चरमांबर मृग चर्म केवल मैंने धारण किया है प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए किसके लिए प्रतिष्ठा मतलब व्यक्ति स्त्री की माया से भी मुक्त हो सकता है लेकिन जिसको प्रतिष्ठा की भूख लग जाती है ना मान सम्मान प्रतिष्ठा के उसको कोई नहीं बचा सकता गुरु भी नहीं बचा सकता कोई व्यक्ति एक मानो इंद्रियों के वश में होकर स्त्री के वश हो जाता है वो व्यक्ति फिर से उठ के भगवत भक्ति में लग सकता है लेकिन कोई व्यक्ति इस प्रकार से गिर जाता है दो प्रकार से एक है फिलोसॉफिकल डेविएशन वो सबसे खतरनाक है उससे गुरु भी नहीं बचा सकते और उससे वैसा ही एक है ये जो व्यक्ति को जब मान सम्मान आदर की प्यास लग जाती है वो गुरु को भी बाइकऑट कर देता है गुरु को भी हटा लेता है अपने रास्ते में हाँ ऐसे कितने उदाहरण देखे गए हैं गुरुपी गुरु को भी क्या कर देता है ऐसा भक्त साइड में कर देता है और गुरु की जगह लेना चाहता है हाँ ये कितने आंदोलन में सब जगह देखा गया है हाँ कई शिष्य गुरु की जगह लेना चाहते हैं हाँ तो इसलिए ऐसे ऐसे जो शिष्य है या ऐसे मनोवृत्ति के जो लोग हैं उनको कोई नहीं बचा सकता तो इसलिए वो कहते हैं कि केवल प्रतिष्ठा के लिए और वास्तव में देखो हम कितने आ, मतलब शरीर से देहात्म बुद्धि वाले हैं सारी जो आदर सम्मान मान प्रतिष्ठा वो किसे प्राप्त होती है ये चमड़े के थैले के लिए इसको बॉडी के लिए उसके लिए हम कितना क्या क्या करते कितने प्रकार का प्राप्त करते हैं कितना प्रकार का अपराध करते हैं कितने भक्तों को गुरु को वैष्णवों को अपमानित करने के लिए तैयार होते हैं किसके लिए प्रतिष्ठा मान सम्मान पूजा लाभ इन चीज़ों के लिए तो ब्रह्मानंद भारती कहते हैं कि वास्तव में मैंने ये जो मृग धारण किया था या किया है वो केवल प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए हाँ तो ये प्रतिष्ठा भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या बोला शुकर विष्ठा हम सुनते हैं कि आ, मल को खा के जो मल में परिवर्तित कर देता है मतलब तो कितना उसका निकृष्ट मल होगा मल को भी खाया उससे भी मल निकाला हाँ तो वो है प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा बागिनी कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़िया जे से वैष्णव आपको यदि मन के लिए बहुत स्ट्रांग शिक्षा पढ़नी हो तो भक्ति सिद्धांत महाराज का वो पढ़ना चाहिए क्या है दुष्ट मन मन तुम्हें किसेर वैष्णव उसमें वो कहते हैं कनक कामिनी प्रतिष्ठा वागिनी छाड़ी याच जय से वैष्णव से ही अनाशक्त से, ही से ही शुद्ध भक्त ऐसा भक्ति सिद्धांत बोलते हैं हाँ तो एक भक्त के लिए आ, सावधान रहना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग में हाँ तो इस प्रकार से कभी कभी हम ऐसे वस्त्र धारण करते फटे टूटे कि मानो दिखा रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा क्या हो वैरागी भक्त हो पूरे ईस्ट कैलाश मंदिर में महाराज डांटते थे ऐसे भक्त हो तो कोई निर्णय नहीं है प्रभुपाद ने कहा आप ह्यूमन बीइंग तरह रहो समाज में रह रहे हो साफ सुथरे कपड़े पहनो हाँ नीच एंड क्लीन प्रभुपद क्या चाहते थे कम से कम नीच एंड क्लीन रहो हाँ तो इस प्रकार से हमें मतलब जीव की ऐसी स्थिति है वो भोग करके भी प्रतिष्ठा चाहता है मतलब वैराग्य में भी प्रतिष्ठा का मान सम्मान का भूखा रहता है मैं ही सबसे बड़ा वैराग्य हूँ तो वो उचित नहीं है हाँ तो यह वो कहते हैं कि ये ये मेरी एक प्रकार से भावना थी मैं केवल मृगचर्म पहनकर हाँ वो कहते हैं चर्मांबरम परिदाने संसारणातरी केवल मृगचर्म धारण करने से संसार से मुक्त होने वाले नहीं हो हाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे क्रिश्न, क्रिश्न, क्रिश्न, क्रिश्न, हरे, हरे, हरे, राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजिहा यही चरमावर प्रभु बहिर्वासा नाइला जानी अंतर तब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली किसने किसने की कृष्ण कुमार जी किसने भीष्म प्रतिज्ञा की ब्रह्मानंद भारती नाम याद रखो ब्रह्मानंद भारती ने प्रतिज्ञा की आज से शफ़त लेता हूँ कि ये जो मृग का चर्म है वो कभी धारण नहीं करूँगा यह लिखा है ऐसे नहीं मैं ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ आज से मैं ये मृग चर्म धारण नहीं करूँगा हाँ इसे प्रभुपाद ने लिखा है हाँ प्रभु बहिर्वासा आना इला जानिया अंतर जैसे ही ब्रह्मानंद भारती ने यह निश्चय किया वैसे ही चैतन्य महाप्रभु उनके मन की बात जान गए और उन्होंने क्या ला कर दिया बहिर्वास सन्यासी के वस्त्र मंगा उनके लिए कपड़े वो पूरा एक मृग मार के घब पहन के आया है जगन्नाथपुरी में सबको प्रभावित करना चाहता है मानो कृष्ण कुमारपुरी ये सब कैलाश से वो पहन के आ रहे हैं कि भी गोपी बाब प्रभु ने पीबीटी पीबीटी से क्या है आगे। आगे। पास आउट होते समय ये पहना के और फिर वो इम्प्रेस करेंगे यहाँ सारे भक्तों बस से ही हाँ जीव को कुछ भी थोड़ा सा भी मौका मिलता है ना वो छोड़ता नहीं है आदर सम्मान इम्प्रेस करना ब्रह्मचारी के लिए नहीं है सब चीजें इसलिए ब्रह्मचारी मीन्स सरल जीवन सरल सरल व्यवहार हाँ तो उन्होंने कहा उनके लिए सन्यासी के वस्त्र मंगाओ तो लाए दिए महाप्रभु ने चरमांडे ब्रह्मानंद परि लवसन प्रभुवासी कैलता र चरण वंदन तब महाप्रभु ने जाकर चरण छू लिए उनके हाँ उनको समझ में आ गई थी अपनी गलती तो कभी कभी हम इतना रजोगुण से प्रभावित होते हैं कि हम अपनी गलती का एहसास हमें नहीं होता है तो चर्मांडी ब्रह्मानंद परिलवसन तो ब्रह्मानंद भारती ने वो मृगचर्म त्याग दिया और सन्यासी के सरल वस्त्र उन्होंने क्या कर दिए धारण कर लिए हाँ तो ये वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण है कृष्णा कॉन्शियसनेस में अब देखो भक्त का वेश हाँ आ, हर स्थिति में आपने जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ये सेफ्रॉन वस्त्र पहने हैं तो आपका ये मनोवृत्ति होना चाहिए कि मैं मृत इसमें स्मशान में जाऊंगा कौन से वस्त्र के साथ जाऊंगा इसी वस्त्र के साथ अभी पहन लिया है हाँ इसी वस्त्र के साथ जाऊंगा ऐसा मनोवृत्ति बनाना पड़ेगा हाँ तो कुछ हो सकता है हमारा तो इस प्रकार से ये भावना रहनी चाहिए और वैष्णव वेश ही हमेशा धारण करना चाहिए यह नहीं कि धीरे धीरे अभी सेफ्रॉन है तो फिर वो आ, दो, दो तीन प्रकार के अलग अलग कलर के टी शर्ट पहनने लगा फिर कोपिन की जगह ब्रह्मचारी क्या पहनने लगा अंडरवेयर तो दिस ये सब रासकल दम है प्रभुप तो बहुत डांटते तो ब्रह्मचारी के लिए यही है कौपिन धोती और कुर्ता सरल हाँ तो इस प्रकार से वैष्णव ही हमें धारण करना चाहिए हाँ जैसे आप देखो चैतन्य चरतामृत में वर्णन आता है हाँ वेश से महाप्रभु कितनी कृपा करते हैं ये जो राजा प्रताप रुद्र भट्टाचार्य ने क्या कहा तुम्हारा राजवेश त्याग दो और वैष्णववेश धारण करके महाप्रभु जब रथ यात्रा में निकलते हैं और बीच में जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में हाँ जब जगन्नाथ को बड़ा भोग लगता है रास्ते में भगवान रुक जाता है रथ तो महाप्रभु भक्तों के साथ थोड़ा विश्राम करते हैं गार्डन में वृक्ष के नीचे तो राजा ने कहा वैष्णववेश पहनो और जाकर क्या करो उनके चरण मसाज करो और वहाँ जाकर गोपी गीत का गान करो मतलब श्लोक का उच्चारण करो तो जैसे ही उनको देखा वैष्णव वेश में महाप्रभु ने और देखा कि वो गोपियों का गुणगान कर रहा है श्लोक का उच्चारण कर रहा है तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया उनको आलिंगन किया तो हमारे लिए तो बाकी कौपिन धारण करना ओनली कॉपिन इज नॉट अलाउड कॉपी डालाउड नहीं हमारे लिए सदैव क्या होना चाहिए धोती कुर्ता और ये सब हम धारण करना चाहिए तो वैष्णव वेश भी बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में कई चीज़ें हैं तो जब उन्होंने धारण किया तो चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लेते हैं उनको नमस्कार करते हैं भारती कहे है तोमाराचार्य लोक शिखाई थे न करी बिनती भय पाए चित्ते तो ब्रह्मानंद भारती अवगत है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन है कृष्ण है उन्होंने कहा तोमर आचार लोक सिखाए थे कि आपने ये जितना भी करके दिखाया ना अभी सारा ड्रामा ये किसको सिखाने के लिए है आगे आने वाले भक्तों के लिए या लोग को शिक्षा देने के लिए वो डर गए थे कि अभी फिर से दंडोत्तमत मारो क्योंकि झेला नहीं जा रहा है मुझसे हाँ क्योंकि अभी वो अबिराम ठाकुर का आविर्भाव या तिरुभाव आने वाला है हाँ जैसे कई लोग बहुत प्रणाम स्वीकारने के लिए लालयित रहते हैं अच्छा है हमारे आंदोलन में कोई अभीिराम ठाकुर जैसा भक्त नहीं है हाँ महंगा पड़ जाता तो वो कहते हैं कि आप प्लीज़ मुझे डर लग रहा है अभी फिर से क्या मत कीजिए प्रणाम मत कीजिए अभी सांप्रतिक ब्रह्मा चल। जगन्नाथ तो का छह तो उन्होंने कहा मुझे दो ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मानंद भारती में अद्वैतवाद का मिश्रण था वो कहते हैं दुई ब्रह्म एक सचल है और दूसरा अचल है एक चलता है और एक जगह दूसरा बैठता है जगन्नाथ अचल है वो चलते नहीं वो कहते और हे महाप्रभु तुम कौन हो सचल हो चलने वाले ब्रह्म हो तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जगन्नाथपुरी में दो ब्रह्म निवास कर रहे हैं लेकिन महाप्रभु आ, वो कहते हैं तुम्हें गौरवर्णते है श्यामल अवरण दुई ब्रह्म कैल सब जगत तारण तो वो कहते हैं कि ये दोनों ब्रह्मों में आप एक ब्रह्म हैं गौरव वर्ण वाले और दूसरे ब्रह्म कौन से हैं शामल वर्ण वाले जगन्नाथ हैं ये दो ब्रह्मों ने क्या कर दिया है जगत का उद्धार कर रहे हैं दोनों ब्रह्म मिलकर प्रभु कहे सत्य कहे तोमारागमन दुई ब्रह्म प्रकटिल श्री पुरुषोत्तम तो उनके वाने में मायावाद मिश्रित था हाँ क्योंकि वो क्या कह रहे थे सभी ब्रह्म हैं मायावादी क्या कहते सब भगवान हैं तो लेकिन महाप्रभु कह रहे हाँ आपके आने से दो ब्रह्म हो गए तो महाप्रभु वहाँ आगे चल के यही कहते थे कि वो परम ब्रह्म है और आत्मा को भी क्या कहा जाता है ब्रह्म कहा जाता है ना आपने देखा ना गीता में आत्मा को दो तीन शब्द हैं आत्मा और एक ब्रह्म और ऐसे तीसरे तीन प्रकार से आत्मा को संबोधित किया जाता है प्रभु कहे सत्य तोमार आगमने दुई ब्रह्म प्रकटिल श्री पुरुषत्तमे महाप्रभु ने कहा सच बात है क्योंकि दो ब्रह्मा इस जगन्नाथपुरी में प्रकट हो रहे हैं ब्रह्मानंद नाम तुम्हें गौर ब्रह्मचल श्याम जगन्नाथ बसी अच्छे नाचल ब्रह्मानंद तथा गौर हरि दोनों ही सचल है मतलब महाप्रभु वह सिखा रहे है कि मैं भी क्या हूँ जीव महाप्रभु भक्त के विश में आए हैं ना तो महाप्रभु ये सिखा रहे है कि हम दोनों ब्रह्म हैं लेकिन हम जीव ब्रह्म हैं और वो जो जगन्नाथ है वो कौन से हैं परम ब्रह्म है हा? उस बात को महाप्रभु स्थापित करते हैं श्याम वर्ण जगन्नाथ बसी अचे नाचेल जो तो श्याम वर्ण है जगन्नाथ जी वो अचल होकर बैठे हैं भारती कहे है सार्वभम मध्यस्थया यारुज मन दिया तो ब्रह्मानंद भारती ने कहा ये सार्वभौम भट्टाचार्य आप मेरे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में ये जो वाद विवाद तर्क चल रहा है उसकी मध्यस्थी करो मतलब सही चीज बताओ कौन सही है मैं सही हूँ या ब्रह्मानंद भारती सही है व्याप्य व्यापक भावे जीव ब्रह्म जानी जीव व्याप्य ब्रह्म व्यापक शास्त्र थे बा तो ब्रह्मानंद भारती ने और भी चीज़ें कही ब्रह्मानंद भारती ने कहा जीव स्थानीय हैं जबकि परम ब्रह्म सर्वव्यापक है ये शास्त्रों का निर्णय है बल्कि उनकी बात सही है गीता में वर्णन आता है ना कि जो जीव है अपने शरीर का ज्ञाता है और क्षेत्रज्ञ के रूप में और जो भगवान है वो सभी के क्या है ज्ञाता है तो उन्होंने कहा जीव स्थानीय है और भगवान पर ब्रह्म क्या है व्यापक है सब स्थानों में है ये शास्त्रों का निर्णय है चरम या कैला अमारे शोधन दोहार व्याप्य व्यापकत्व यही त कारण तो बल्कि ब्रह्मानंद भारती एक दूसरे प्रकार से भी चैतन्य महाप्रभु को ये बोल रहे हैं कि आप भी वो परम ब्रह्म हो क्योंकि आपने मुझे शुद्ध कर दिया है निर्मल बना दिया है हाँ मृग छुड़ाकर मैंने तो अहंकारवश प्रतिष्ठा के कारण मृग धारण किया था लेकिन आप मेरे मन की बात जान गए थे और जिसके कारण आपने मेरा ये मृग छुड़ा दिया इस कारण से आप सर्वशक्तिमान हो सर्वव्यापक हो इसका ये प्रमाण है कि आप भी परम ब्रह्मा हो फिर ब्रह्मानंद भारती महाभारत का वो फेमस लोक उच्चारण करते हैं वर्ण हेमांगो वरंगा चंदनांगदी संस कृष्ण शांतो निष्ठा शांति परायना ये विष्म ने उच्चारण किया था जब विष्णु सहस्र नाम का ये श्लोक है हाँ जिसमें ये वर्णन आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है उस श्लोक में कि कैसे वो परम ब्रह्म परम भगवान है जिनका सुवर्ण वर्ण होगा सुवर्ण बाल आदि होंगे चंदन से जिनका शरीर लेपित होगा ऐसा वर्णन विष्णु सहस्र नाम में आता है चैतन्य महाप्रभु का तो वो श्लोक उन्होंने कोट किया था और उन्होंने कहा आप वो परम भगवान हो जिनका वर्णन विष्णु सहस्र नाम में आया है तब फिर भट्टाचार्य बोलते हैं भट्टाचार्य कहे भारती देखी तो मारा जाए प्रभु कहे जयी कह से सत्य है तो फिर सर्वम भट्टाचार्य ने अपना निर्णय सुनाया कि हे ब्रह्मानंद भारती तुम विजयी हो गए हो तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ जो भी ब्रह्मानंद भारती ने बोला है क्योंकि ब्रह्मानंद भारती ने हाइनली वो महाभारत से श्लोक उच्चारित करके चैतन्य महाप्रभु भगवान है इस बात को क्या किया स्थापित किया हाँ तो चैतन्य महाप्रभु कहते मैं वो स्वीकार करता हूँ और ये क्या है सही है गुरु शिष्य न्याय सत्य शिष्यर पराजय भारती कहे एवो न है अन्य हेतु है तो बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी पराजय हुई है ये सही है क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूँ और आप कौन हो मेरे गुरु तुल्य हो लेकिन ब्रह्मानंद भारती कहते तो ये सही नहीं है दूसरा ये कारण है आपने पराजय को स्वीकार की है तो ब्रह्मानंद भारती क्या बोलते हैं भक्त टाई हर तुम्हें ये तुम्हारा तो स्वभाव हरे कृण तुम्हें आपन प्रभाव क्योंकि आप भगवान हो और भक्त भग, भगवान का ये गुण क्या है कि वो भक्त से सदैव अपनी पराजय स्वीकार करते हैं भक्त से पराभूत हो जाते हैं ये भगवान का एक विशेष गुण है फिर वो कहते ब्रह्मानंद भारती कि आप एक और बात ध्यान पूर्वक आप सुनिए तो वो कहते ब्रह्मानंद भारती आ जन्म करे नुमो निराकार ध्यान तोमा दे कृष्ण है मोर विद्यमान अभी ब्रह्मानंद भारती ने अपनी पोल खोली कि मैं कौन था वास्तव में निराकारवादी अद्वैतवादी केवल अद्वैत को स्वीकार करने वाला मैं तो निराकार का ये ध्यान कर रहा था। रहा था था धारण करके भटक लेकिन जैसे मैं यहां आया और आपको देखा केवल आपको जब से आपको देखा तब से मुझे कृष्ण की अनुभूति हो गई है कृष्ण नाम मुखे मने नेत्र कृष्ण तोमाके तद्रुप देखी रुदय सत कृष्ण तो उन्होंने कहा जब से आपको देखा है चैतन्य महाप्रभु तब से मेरे मुख में कृष्ण नाम स्पिरित हो रहा है और मेरे नेत्रों से कृष्ण ही मुझे दिखाई दे रहे हैं सब जगह और उस कृष्ण के कारण मेरा जो हृदय है क्या कर रहा है संतुष्ट हो गया है और आपको कृष्ण के रूप में स्वीकार करता है और इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ ब्रह्मानंद भारती निवेदन करते हैं फिर ब्रह्मानंद भारती इसका उदाहरण भी देते हैं ब्रह्मानंद भारती कहते हैं जैसे बिल्व मंगल ठाकुर के साथ हुआ था बिल्व मंगल ठाकुर पहले कृष्ण के बक्ता नहीं थे क्योंकि भक्ति रसाम सिंधु में रूप गोस्वामी ने एक श्लोक उद्धत किया है जिसमें बिल्व मंगल ठाकुर बोलते हैं कि मैं तो अद्वैत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था लेकिन जैसे ही कृष्ण के संपर्क में आया हाँ मतलब उस चतुर बालक के संपर्क में आया आपको याद है ना वो कथा जब मिलमंगल ठाकुर के आँखें हाँ उन्होंने वो उस स्त्री के हेयर पिंस लिए थे और अपने आंखें फोड़ दी थी ब्रज में आए और कृष्ण हाँ उनको ब्रज घुमा रहे थे तो उनके संग से ही वो इतने अभुत हो गए वो कहे कि उस बालक चतुर बालक ने मुझे एक दासी के रूप में परिणित कर दिया मतलब पहले वो मायावादी सिद्धांत के बहुत आसक्त व्यक्ति थे स्वीकार करने वाले थे वो लेकिन उस कृष्ण के संपर्क में आने मात्र से वो भगवान के महान भक्त बन गए तो उसी प्रकार से वो ब्रह्मानंद भारती कहते मेरे साथ भी वैसे ही हुआ है मैं भी मायावाद का पूजक था लेकिन यही चैतन्य महाप्रभु आपके संपर्क में आने मात्रा से वो जो मायावाद का भूत है मुझसे दूर हो गया और मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए लालायित हो गया हूँ मायावादी कृष्ण की सेवा नहीं करते भक्त का अर्थ है जो कृष्ण सेवा में रत है हाँ जो मायावादीज है वो कृष्ण के अपराधी है वो भगवान को स्वीकार नहीं करते वो सेवा से बचना चाहते हैं या जो भक्त सेवा से बचना चाहते वो भक्त कौन है मायावादी है हाँ तो मायावादी इसलिए तो सेवा से बचना चाहते हैं इसलिए भगवत सेवा उनको वैकुंठ से डर लगता है अरे यहाँ भी सेवा करनी है वहाँ जाके भी दास बनना है नहीं हम तो भगवान बनना चाहते हैं इसलिए तो कहते हैं कि अभी जो आप अभी कुछ समय के लिए माया से आप क्या हो ढके हो आच्छादित हो माया थोड़ी दूर हो जाएगी तो तुरंत आप क्या बन जाओगे भगवान बन जाओगे हाँ क्योंकि उनको सेवा से डर है वही कुंड में जाएंगे हम सब बोलते हैं ना ये धाम है वो धाम है वह दास है साके है वात्सल्य ये है वो है तो उनको डर लगता है हाँ क्योंकि यहाँ उनका अनुभव अच्छा नहीं है दासत्व का हाँ वहाँ फिर वो डरते क्या वहाँ जाके भी करना पड़ेगा तो चैतन्य महाप्रभु को इतनी चीज़ें ब्रह्मानंद भारती ने बोली कि आपको देखने मात्र से कृष्ण का नाम स्मृरित हो गया जहां तक कृष्ण देख रहे हैं दिखाई दे रहे और आपकी कृष्ण की सेवा करने के लिए मन लालयत हो रहा है तो चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत अच्छी बात बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे कृष्ण तोमार गाढ़ है जहा नेत्र पड़ेता श्री कृष्ण है। कहते हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे हृदय में कृष्ण के लिए बहुत अधिक प्रेम है और उस प्रेम के कारण तुम जहाँ भी देखते हो वहाँ तुम्हें कृष्ण दिखाई देते हैं भट्टाचार्य कहे दोहार सुसत्य वचन आगे यदि कृष्ण देना साक्षात दर्शन तो सर्व भट्टाचार्य ने कहा आप दोनों के कथन सही है कृष्ण अपनी कृपा के माध्यम से साक्षात दर्शन प्रदान करते हैं प्रेम विना कबू ना कृपा तो कहते हैं चाहिए तो व्यक्ति को अपने हृदय में प्रेम की भावना को जागृत करना पड़ेगा और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इसलिए भट्टाचार्य कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भगवान का साक्षात्कार ब्रह्मानंद भारती को क्या हो गया प्रभु कहे विष्णु विष्णु का सार्वजन सार्वभम भट्टाचार्य भी अब चैतन्य महाप्रभु को ओपनली कृष्ण पुकार रहे थे और ब्रह्मानंद भारती ने पूरे शास्त्र उद्धृत करते हुए स्थापित कर दिया था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है कृष्ण है तो जैसे महाप्रभु ने सुना ना ये दोनों अभी मेरे ऊपर टूट पड़े हैं और मुझे कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं परम ब्रह्म कह रहे हैं तो महाप्रभु तुरंत महाप्रभु का ये था श्रीनिवास श्रीवास पंडित भी जब, जब जगन्नाथपुरी गए थे और उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण पुकारते हुए कहा था तो महाप्रभु ने अपने कानों में क्या किए थे उंगलियाँ डाल दी थी क्योंकि कहते ये उचित नहीं है हाँ एक साधारण व्यक्ति को आप विष्णु विष्णु पुकार रहे हो भगवान स्वीकार कर रहे हो तो यहाँ महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे है विष्णु विष्णु की कह सार्वभौम आति स्तुति हई ये निंदार तो ये निंदा रक्षण तो वास्तव में महाप्रभु के वाक्य है कई बार हम सुनते हैं ना आतिस्तुति निंदार लक्षण तो कोई व्यक्ति बहुत आपका स्तुति प्रशंसा कर रहा है तो समझ जाना चाहिए कि ये भक्त मेरी क्या कर रहा है निंदा कर रहा है हा? खाली पीली कोई आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है हाँ जो है नहीं तो आपको जानना चाहिए कि प्रभु जी कुछ हाँ प्रशंसा नहीं हो रही है खिंचाई हो रही है निंदा हो रही है तो महाप्रभु कहते हैं कि ये तो मुझे लग रहा है आप दोनों मिलके मेरे निंदा कर रहे हैं तब अली भारतीरे वासा आ भारती गोसाई प्रभु निकट रहिला इस प्रकार से ब्रह्मानंद भारती को उन्होंने ले आया और उनको निवास स्थल प्रदान किया राम भद्राचार्य आरभ भागवान आचार्य प्रभु पदे रहिला दुहे छाड़ी सर्व कार्य राम भद्राचार्य और भगवान आचार्य भी महाप्रभु के साथ रहे सब प्रकार के कार्यों को छोड़कर काशीश्वर गोसाई आयिला आर सम्मान कर प्रभु राखिला निजस्ता काशिश्वर पंडित एक अन्य भक्त आए चैतन्य महाप्रभु के पास और महाप्रभु ने उनको आदर सम्मान के साथ अपने पास रखा फिर उनकी सेवा का वर्णन आता है प्रभु के लीश्वर दर्शन आगे लोग करी निवारण तो महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन करने जाया करते थे तो काशेश्वर पंडित वो भीड़ को अलग करने के लिए उनकी सेवा होती थी महाप्रभु पीछे से चलते थे और काशीश्वर पंडित दो हाथों से सब लोगों को अलग किया करते थे ताकि महाप्रभु हाँ कस्पर्श किशोर से ना हो सके जतनद नदी समुद्र मिलाए ऐ महाप्रभु रक्त जहा तहा है जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र को मिलती है उसी प्रकार से चारों दिशाओं से भक्त एकत्रित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे थे सब एसि मिलिला प्रभु श्री चरण प्रभु कृपा करी सब आए राखिला निजस्थाने। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की शरण सब दिशाओं से आए हुए भक्तों ने ग्रहण किए थे और चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी कृपा का वर्षाव करके उन भक्तों को अपने चरणों में स्थान प्रदान किया यही तो कहिल प्रभुर वैष्णव मिलन यहाँ जय सुने चैतन्य चरण अभी तो आनंद हो जाएगा क्योंकि पता चल रहा है क्लास खत्म होने वाली है <laughs> तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति आ? भगवान श्री चैतन्य और उनके भक्तों का आपस में जो मिलन की वार्ता को सुनेगा उस व्यक्ति को क्या मिलेगा चैतन्य महाप्रभु के चरण मिलेंगे हाँ तो हमें आनंदित होना चाहिए कभी कभी दूसरे भक्त पर कृपा होती है तो हमें थोड़ा सा जलन होता है नहीं अरे हमारे साथ है उसको ये सेवा क्यों दी उसको इतनी सुविधाएँ क्यों हैं उसको इतना पद क्यों मिला महाराज उसको क्यों फेवर कर रहे हैं हाँ मतलब हम चलते हैं उससे हम अपने जीवन की कृपा को क्या करते हैं कम करते हुए जा रहे हैं लेकिन एक भक्तों को क्या होना चाहिए आनंदित होना चाहिए जब दूसरे भक्त पर कुछ विशेष कृपा गुरु और वैष्णव की होती है हाँ तो यह आनंदित होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं तो जो भी व्यक्ति इस वार्तालाप को सुनता है जरूर चैतन्य महाप्रभु के चरणों की उसकी प्राप्ति ऐसे नहीं लिखा गया हाँ इससे निश्चित है इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए अरे ये कैसे संभव है केवल ऐसे ही सुनने से कृष्ण मिलेंगे अरे ऐसे ही मिलेंगे कृष्णा हाँ श्री रूप रघुनाथ पदे जा रैतन्य चरिता मृत कहे कृष्णदास मेरे पीछे दोहराइए है श्री रूप रघुनाथ पदे जा रैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास अब देखो इतना बड़ा काव्य इतने बड़े ग्रंथ की रचना की है लेकिन फिर भी वो वैष्णव के चरण नहीं छोड़ रहे हैं शुरुआत में भी वैष्णव के चरणों का गुणगान है अंत में भी है और मध्य में भी है हाँ जैसे भागवत में क्या है कृष्ण का नाम की महिमा शुरुआत में भी है आजामिल के रूप में मध्य में भी है और भागवत का आखिरी श्लोक किसका वर्णन करता है नाम संकीर्तन का शुरुआती होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव नाम से और एंड भी भगवत नाम से होता है भागवत का और बीच में आजामिल उप उपाख्यान से है तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का वर्णन या उनकी कृपा की आशा हम तभी मतलब महाप्रभु की कृपा को तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब सदैव भक्तों का गुणगान और उनकी सेवा अपने जीवन का रत्न बना ले कृष्णदास कविराज का सक्सेस का ही फॉर्मूला है कृष्णदास कविराज हाँ गुणगान सदैव करते थे वैष्णव का और शुरुआत में भी मध्य में भी और अंत में भी कोई भी अध्याय आप खोलो शुरुआती करते हैं महाप्रभु नित्यानंदा अद्वेता श्रीवास गौर भक्त वृंदन गोस्वामीज और अंतिम हर हर अध्याय के एंड में वो रूप रघुनाथ केवल दो गोस्वामी नहीं है इसके बीच में रूप से शुरू होने वाला और रघुनाथ से एंड होने वाले बीच वाले बहुत सारे आते हैं उनका वो गुणगान कर रहे हैं यही छोसाई मोर्य ये छः गोसाई मेरे गुरु हैं ऐसा वो बोलते हैं शिक्षा शिक्षा गुरु हाँ तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज की अमूल्य निधि है इस ग्रंथ के बारे में नरोत्तम ठाकुर अपने प्रार्थना में कहते हैं कि कितना में दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो कि कृष्णदास कविराज ने इतने दो इतने अद्भुत ग्रंथ लिख दिए कौन से दो ग्रंथ लिखे हाँ ये जो गोविंद लीलामृत हाँ गोविंद लीलामृत भी उनका है और चैतन्य जय रचिला चैतन्य चरित हाँ जिन्होंने चैतन्य चरितमृत का रचना की तहा ना ही डूबिला मोरद चित्त उसमें भी मेरा चित्त कभी डूबा नहीं है कहते हैं जिनको सुनने से पाषाण भी द्रवित हो गए लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते मेरे जैसे निष्ठुर व्यक्ति को देखो कि मेरा हृदय भी नहीं पिघला इतना मैं हाँ व्यक्ति हूँ तो इस प्रकार से हमने एक अध्याय बहुत लंबे समय के बाद कंप्लीट किया है और अगला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शिक्षाप्रद है और रोमांचकारी है कि चैतन्य महाप्रभु का बेड़ा कीर्तन लीला बेड़ा मीन्स जगन्नाथ मंदिर को राउंड बना बना कर भक्तों के साथ नाचा करते थे और बहुत सारी आनंददायी शिक्षाएँ हैं और लीलाएँ हैं तो आप सबसे आशा करते हैं या फिर से हमें मिलेंगे इसी स्थान में और इसी समय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे श्री चैतन्य चरितमृत के शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पदित पावन शील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंदे